तो पहली लाइन क्या कहती है गैजेट प्रस्तावित गैजेट नोटिफिकेशन की अभी सरकार ने ऐसा कोई गैजेट नोटिफिकेशन निकाला नहीं है यह मेरा यह मेरी डिमांड है यह मेरा प्रस्ताव है प्रस्तावित गैजेट नोटिफिकेशन की पहली लाइन कहती है कि यदि कोई नागरिक कलेक्टर की कचहरी में जाके कोई फरियाद एफिडेविट पर देता है तो कलेक्टर का क्लार्क उस फरियाद को स्कैन करेगा और उसे प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर डालेगा और वो चार्ज लेगा प्रति पेज बीस रुपया का बस पहला लाइन इतना ही कहती है पहली लाइन और कुछ नहीं कहती यह नहीं कहती कि पीएम को तीन महीने के अंदर जवाब देना पड़ेगा या एमपीएमएलए को तीन महीने के अंदर जवाब देना पड़ेगा इतना ही कहता है कि नागरिक की कंप्लेन हो जो भी कंप्लेन हो वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे दूसरे सेकेंड आ जाएगी अब इस डिमांड का सारे राजनेताओं ने विरोध किया है नए पुराने कांग्रेस के बीजेपी के कम्युनिस्ट पार्टी के अरविंद गांधी हो अन्ना हो सुब्रमण्यम स्वामी हो सब ने विरोध किया है कि इस तरह से प्रधानमंत्री आदमी प्रधानमंत्री की क, कलेक्टर की कचेरी में कंप्लेन दे उसके बाद अधिकारी तय करेगा कि वो कंप्लेन वेबसाइट पे आएगी या नहीं आज आप कंप्लेन वेबसाइट पर डाल सकते हो पर आपकी डाली हुई कंप्लेन मुझे दिखेगी नहीं जो ट्रांसपेरेंट कंप्लेन फाइलिंग प्रोसीजर का पहला क्लॉज है वो क्या कहता है कि कोई भी आदमी कलेक्टर की कचहरी में खुद हाजिर होकर कंप्लेन देता है तो वो कंप्लेन दुनिया का कोई भी आदमी हिंदुस्तान का कोई भी आदमी देख सकेगा यदि देखना हो तो उसकी रुचि हुई तो और उसमें अधिकारी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा अधिकारी उस कंप्लेन को रोक नहीं सकता यदि उसमें कुछ उल्ट पटांग बातें लिखी है तो उस आदमी को कोर्ट में घसीट के ले जाओ उसको सजा करो कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके बाद कंप्लेन उतर जाएगी वेबसाइट से पर जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक वो कम्प्लेन वेबसाइट पर रहेगी दुनिया का कोई भी आदमी उसे पढ़ सकता है इस प्रकार के एक इस प्रकार के कानून का अरविंद गांधी ने अन्ना ने सुब्रमण्यम स्वामी ने और भाजपा कांग्रेस के सारे नेताओं ने विरोध किया है कि इस तरह का कोई कानून हम नहीं चाहते क्यों नहीं चाहते आप उन्हीं से पूछ लो तो यह ट्रांसपेरेंट कम्प्लेन फाइलिंग की तीन लाइन का जो कानून हम प्रपोज करें उसका पहला लाइन इतना ही है कि कलेक्टर का आदमी कम्प्लेन स्कैन करके प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा अब मान लो दस लोगों की एक ही कंप्लेन है तो 10,000 लोग कलेक्टर की कचहरी में जाए वहां पे सिस्टम डाउन हो जाए सर्वर डाउन हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है इसलिए दूसरा क्लॉज रखा है इसमें कि कोई एक आदमी उस कम्प्लेन पे हाना दर्ज कराना चाहता है तो वो पटवारी की कचहरी में जाके तीन रुपया फी देकर कर सकता है या तो वो एस के जरिए कर सकता है और बाद में इंटरनेट और वो सब आएगा अभी मैंने दो ही तरीके रखे हैं कि वो पटवारी की कचहरी में जाके तीन रूपया फी दे के वोटर कार्ड दिखा के कह सकता है पटवारी उसका फोटोग्राफ ले लेगा मतलब जो वेबकैम कैमरा के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उसमें उसका ऑटोमेटिकली फोटो आ जाएगा रिसीट आ जाएगी उस पर उसका फिंगरप्रिंट होगा उसने जो प्रपोजल का नंबर दिया है प्रपोजल की एक दो लाइन होगी रिसीट पे और पटवारी उसको कंप्यूटर में एंटर करेगा दूसरे मिनट वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट पे आ जाएगा और ये फिर बाद में एस से भी हो जाएगा एस का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है पहले दिन नहीं हो सकता पर तीन चार हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है और नागरिक किसी भी दिन अपनी हा का नाम कन्वर्ट कर सकता है नामे हाका में कन्वर्ट कर सकता है तीन रुपया फी दे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन अपनी हा ना बदल सके तो यह दूसरी लाइन हो गई दूसरी लाइन की मतलब क्या है कि यदि दस लोग एक कंप्लेन दस हजार लोगों की एक ही कंप्लेन है तो हर एक दस हजार आदमी को कलेक्टर की कचेरी में जाने की जरूरत नहीं है एक आदमी कलेक्टर में जाके कंप्लेन रजिस्टर कराए वो वेबसाइट पे आ जाएगी लोग अपने मोबाइल फोन पे देख सकेंगे या तो पड़ोसी के मोबाइल फोन पे देख सकेंगे जिसको देखनी होगी वो देखेगा नहीं देखनी होगी ना देखे अब जिसको उस कंप्लेन में इंटरेस्ट है वो उस पर एसएमएस के द्वारा या पटवारी की कचेरी में खुद जाके हाना रजिस्टर करा सकता है तीसरा क्लॉज एक डिक्लेरेशन है कि नागरिकों में कोई झूठी आशा ना बने कि भाई दो करोड़ लोगों ने हाथ दर्ज कराया यानी आपका काम हो गया ऐसी झूठी आशा ना बने इसलिए तीसरा क्लोज रखा गया है कि कंप्लेन जो फाइल हुई है वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमपी एमएलए अफसर जज वगैरह पे किसी तरह का बंधन नहीं है बाइंडिंग नहीं है हां एक बात है वो तो पोलिटिकल फैक्टर इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है कि यदि चालीस करोड़ लोग यदि किसी एक दरखास्त पर हाथ दर्ज कराते हैं तो प्रधानमंत्री उस कंप्लेन के ऊपर जवाब देगा वो तो, तो पॉलिटिकल नेसेसिटी है इसमें कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है पर यह मैंने इसलिए लिखा है कि नागरिकों के मन में कोई झूठी आशा खड़ी ना हो जाए कि यह कानून आने के बाद जहां जहां मेजॉरिटी है वो सारे काम हो जाएंगे ऐसी झूठी आशा ना हो इसलिए ऑपरेशन जहां तक ऑपरेशन का सवाल दो ही लाइने आती है पहली लाइन की आपकी कंप्लेन है आपने एफिडेविट फाइल की पांच के बीस के स्टैंप पेपर ऊपर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो फ्रीमेन और उसको ऑथराइज करके देता है या नोटरी के पास जाओगे तो पचास रुपए लगेगा उसके बाद कंप्लेन लेके कलेक्टर की कचेरी में गए वहां आदमी बैठा है उसने स्कैन करके पीएमपी वेबसाइट डाल दी सिर्फ इतना ही ना कोई स्कूल मांगा है न कॉलेज मांगा है ना हर महीने 20 किलो चावल गेहूं मांगा है तो भी इस बात का सारी पोलिटिकल पार्टियां नई पुरानी और नए पोलिटिकल पार्टी के नेता सब इसका विरोध कर रहे हैं कि यह ड्राफ्ट हर हाल में गैजेट में नहीं आना चाहिए और सबूत के तौर पे कहूं तो जन लोकपाल के ड्राफ्ट में ये दो क्लॉज कि यदि आदमी कलेक्टर की कचहरी में कंप्लेन देता है ताकि उसको जन लोकपाल के दफ्तर में धक्के खाने की जरूरत ना पड़े ताकि उसको जन लोकपाल को बाईपोस्ट भेजने की जरूरत ना पड़े तो कलेक्टर का आदमी उस कंप्लेन को स्कैन करके जन लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा वो क्लॉज अरविंद भाई ने जन लोकपाल के कानून में नहीं आने दिया और यदि दस लोगों की एक ही कंप्लेन है तो दस लोगों को वो कंप्लेन जन लोकपाल को भेजनी पड़ेगी जन लोग साफ साफ कह देगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारी कंप्लेन मैंने रख दी है तीजा कबोर्ड में जब टाइम मिलेगा तब तो मैं अटेंड करूंगा अब आप पोस्ट से कंप्लेन भेजोगे उसका नुकसान क्या है कि छोटी मोटी कंप्लेन तो चली जाएगी सारे के सारी लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट इश्यू होता है तो कंप्लेन गायब हो जाती है पहला पन्ना रहता है जिसपे इन्वर्ट किया है आपने मान लो पचास पेज का इन्वर्ट करा है और यदि बड़ी कंप्लेन है किसी बड़े आदमी के खिलाफ कंप्लेन की है तो कलेक्टर के आदमी क्या करते हैं कि पहले दो तीन चार पन्ने रखेंगे क्योंकि वो एक आपको जो रिसीविंग दिया उसमें सिर्फ पहले पन्ने पर ठप्पा मारा है साढ़े पचास पेज पे वो लोग ठप्पे नहीं मारते और बाकी पच्चीस पेज गायब कर देंगे या तो वो रिप्लेस कर देंगे आपने बाईपोस्ट कंप्लेन भेजी तो आपके पास सबूत किया कि आपने कंप्लेन भेजी आपके पास जो एडी है तो वो तो इतना ही कहता है ना कि आपने एक कागज भेजा है वो वहां पर झूठ बोल देगा कि वे हमको एनवॉलप मिला वो अंदर से खाली था या अंदर से हमको पच्चीस कोरे कागज मिले जब कोई बड़ी चीज होती है तो फाइल तो क्या पूरी अलमारी गायब हो जाती है जैसे आदर्श लैंडस्कैम शायद आप भूल गए हो इतने सारे एक के बाद एक स्कैम आ रहे हैं कि आजकल लोग नया स्कैम आता है तो कितने आदमी का दिमाग कोई 10 गीकाइट 50 गीका, गीका की हार्ड डिस्क तो है नहीं दो टेरा की हार्ड डिस्क तो है नहीं की दुनिया भर के स्कैम याद रखता फिर नया स्कैम आएगा तो पुराना स्कैम भूल जाओगे आदर्श लैंड स्केम क्या था कि सेना की जमीन पे दो दो करोड़ के फ्लैट बनाए मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू दो करोड़ की है और वो स्कीम का चार्टर क्या था जब शुरू हुई कि कारगिल में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को वो फ्लैट देना है भाई जो जवान शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को दो करोड़ के फ्लैट देना मतलब ये पता नहीं क्या देख के लोग स्कीम बनाते बनाने वाला तो चोर आदमी था पर जो अप्रूव करता है राज्य सरकार का आदमी सेना के आदमी जो इसको अप्रूव करते हैं वो पता नहीं क्या सोच के अप्रूव करते हैं और बाद में उसमें स्कीम में चेंज होते गए एक फ्लैट दूसरे को दिया दूसरा दु, तीसरे को दिया अब 95 परसेंट फ्लैट दूसरे को दे दिए तो क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने यह फ्लैट स्कीम अप्रूव क्यों की तो जो पृथ्वीराज चौहान उसके नए मुख्यमंत्री आये उसने सत्ताईस फाइले गायब करवा दी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 अब उसको डिलीट करना क्यों मुश्किल है क्यों मतलब करेगा तो पकड़ा जाएगा मतलब इससे तो बैंक का कंप्यूटर भी यदि कोई आदमी कर सकता है तो वो बैंक से पैसा चुरा सकता है वो सिस्टम मैनिकुलेट करने जाएगा कि जो सीरियल नंबर एलोकेट हुआ वो सीरियल नंबर की कंप्लेन क्या गई और इसको टेम्परिंग यानी जो आपने कागज से कंप्लेन भेजी उसके पच्चीस पेज फाड़ के फेंकना आसान है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन है उसके पच्चीस पेज फाड़ के क्यों नहीं फेंक सकते क्योंकि एक बार पूरी फाइल जनरेट होती है उसके बाद उसकी एक MD5 हैश जनरेट होती है और MD5 हैश की खूबी क्या है कि यदि उस फाइल का कोई एक बाइट भी इधर उधर कर दे तो MD5 हैश बदल जाएगी आप गूगल कीजिएगा MD5 हैश और भी बहुत सारे तरीके हैं MD5 हैश से ज्यादा सिक्योर माने जाते हैं तो इसके द्वारा कंप्लेन टेम्परिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा तो पता नहीं यह कंप्लेन टेम्परिंग इम्पॉसिबल हो जाता है उससे ये सब लोगों कार्य नए जो कार्यकर्ता है उनको क्या दुश्मनी है पर उसका इन्होंने विरोध किया है अब सवाल आता है कि यह तीन लाइन का कानून चार महीने के अंदर गरीबी कैसे कम करेगा या तीन महीने के अंदर चार महीने के अंदर पुलिस का करप्शन कैसे दूर करेगा कमिश्नर का करप्शन हो या कौंस, ट्राफिक कॉन्स्टेबल का करप्शन हो यह सारे करप्शन तीन चार महीने के अंदर कैसे जीरो हो जाएंगे मैं कहता हूँ गरीबी जीरो हो जाएगी